श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यासी पच्चीस मई अट्ठारह सौ चौरासी कामनी कांचन के संबंध में उपदेश श्री राम कृष्ण। बंधन का कारण कामिनी कांचन है कामिनी कांचन ही संसार है कामिनी कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता यह कहकर श्री राम कृष्ण ने अंगोछे से मुंह छिपा लिया फिर कहा क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो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 साधुओं का बारह आने मन ईश्वर पर रहता है चार आने दूसरे कामों में लगते हैं साधु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान रखते हैं सांप की पूँछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं शायद पूँछ में उसे अधिक चोट लगती है श्री रामकृष्ण झाऊ की ओर जाते समय सीटी के गोपाल से छाते के बारे में कह गए हैं गोपाल ने मास्टर से कहा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 सुरेंद्र गोपाल को लक्ष्य करके हंसते हुए कह रहे हैं कान्हा कहाँ है